श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद छत्तीस चार जून अट्ठारह सौ तिरासी श्री राम कृष्ण अहेतुक कृपा सिंधु भोजन के बाद श्री राम कृष्ण थोड़ा विश्राम कर रहे हैं गाढ़ी नींद नहीं तंद्रा है श्री मणिलाल मलिक ने आकर प्रणाम किया और आसन ग्रहण किया श्री राम कृष्ण अब भी लेटे हैं मणिलाल बीच बीच में बातें करते हैं श्री राम अर्ध निद्रित अर्ध जागृत अवस्था में हैं वे किसी किसी बात का उत्तर दे देते हैं मणिलाल शिवनाथ नित्यगोपाल की प्रशंसा करते हैं कहते हैं उनकी अच्छी अवस्था है श्री रामकृष्ण अभी पूरी तरह से नहीं जागे वे पूछते हैं हाजरा को वे लोग क्या कहते हैं श्री रामकृष्ण कृष्ण उठ बैठे मणिलाल से भवनाथ की भक्ति के बारे में कह रहे हैं श्री राम कृष्ण उसका भाव कैसा सुंदर है गाना गाते आँखें आंसुओं से भर जाती है हरीश को देखते ही उसे भाव हो गया कहता है ये लोग अच्छे हैं हरीश घर छोड़ यहाँ कभी कभी रहता है ना? इसीलिए मास्टर से प्रश्न कर रहे हैं अच्छा भक्ति का कारण क्या है भवनाथ आदि बालकों की उद्दीपना क्यों होती है मास्टर चुप हैं श्री राम कृष्ण बात यह है कि बाहर से देखने में सभी मनुष्य एक ही तरह के होते हैं पर किसी किसी में खोए का पूर्व भरा होता है पकवान के भीतर उरत का पूर भी हो जा सकता है और खोए का भी पर देखने में दोनों एक से हैं भगवान को जानने की इच्छा उन पर प्रेम और भक्ति जिस का नाम खोए का पूर है अब आप भक्तों को अभय देते हैं श्री कृष्ण मास्टर से कोई सोचता है कि मुझे ज्ञान भक्ति ना होगी मैं शायद बद्ध जीव हूँ श्री गुरु की कृपा होने पर कोई भय नहीं है बकरियों के एक झुंड में बाघिन कूद पड़ी थी कूदते समय बाघिन को बच्चा पैदा हो गया बाघिन तो मर गई पर वह बच्चा बकरियों के साथ पलने लगा बकरियां घास खाती तो वह भी घास खाता बकरियां में में करती तो वह भी करता धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा हो गया एक दिन इन बकरियों के झुंड पर एक दूसरा बाघ छपता वह उस घास खाने वाले बाघ को देख आश्चर्य में पड़ गया दौड़कर उसने उसे पकड़ा तो वह मैं में, में चिल्लाने लगा उसे घसीटकर वह जल के पास ले गया और बोला देख जल में तू अपना मुँह देख देख मेरे ही समान तू भी है और ये यह थोड़ा सा मांस है इसे खा ले यह कहकर वह उसे बलपूर्वक खिलाने लगा पर वह किसी तरह खाने को राज़ी न हुआ मैं मैं चिल्लाता ही रहा अंत में रक्त का स्वाद पाकर वह खाने लगा तब उस नए बाग ने कहा अब तूने समझा कि जो मैं हूँ वही तू भी है अब आ मेरे साथ जंगल को चल इसीलिए गुरु की कृपा होने पर फिर कोई भय नहीं वे बतला देंगे तुम कौन हो तुम्हारा स्वरूप क्या है थोड़ा साधन करने पर गुरु सब बातें साफ साफ समझा देते हैं तब मनुष्य स्वयं समझ सकता है क्या सत है क्या असत ईश्वर ही सत्य है और यह संसार अनिद्य है